ब्लॉक की एक, एक और पेश कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है मैनेजमेंट गुरु एंड रघु रामन से जीने की कला हमारे पुराने बिजनेस अभी खत्म नहीं हुए हैं हमें उन्हें सिर्फ नया रूप देना होगा गर्मी, गर्मी का एक दिन क्यूट चॉकलेट ब्राउन वैन एक, एक बड़ी कॉलोनी में प्रवेश करती है वैन पर प्लास्टिक का एक, एक बड़ा सा आइसक्रीम कोन लगा, लगा है कॉलोनी में दुकान जमने लगती है दिलचस्प बात यह है कि बच्चे ही नहीं बड़े भी आइसक्रीम वैन को देखकर मचल जाते हैं और, और वैन का, वेन का शटर, शटर खुलने का इंतजार करने, करने लगते हैं। आइसक्रीम स्टॉल जमने, जमने से पहले ही वैन के आसपास लोग जमा हो गए और मेनू चार्ट में से आइसक्रीम पसंद करने लगे कई फ्लेवर उपलब्ध थे बटर स्कॉच से लेकर वनीला ले तक और इसके अलावा बनाना चॉकलेट कैरेमल चौकोचिप चॉकलेट चौकोचिप मैंगो चॉकलेट आयरिश कॉफी ड्राई फ्रूट और फ्रेश इलायची भी इसके साथ ही कई तरह के सॉस भी हैं चॉकलेट कैरेमल इलायची और स्ट्रॉबेरी साथ में काजू चॉकलेट और कलर्ड स्प्रिंकल्स भी इनकी कीमत है 40 से 90 रुपए के बीच इस ठंडी दावत का मजा लेने के लिए इसे ज्यादा कीमती तो नहीं कहा जा सकता इन वैनों को अक्सर बेंगलुरु मुंबई नवी मुंबई ठाणे, अहमदाबाद वडोदरा राजकोट सूरत इलाहाबाद कोलकाता दिल्ली फरीदाबाद चेन्नई गुलबर्गा नोएडा मैंगलोर कोयंबटूर, हैदराबाद विजयवाड़ा और विशाखापटनम की कॉलोनियों में देखा जा सकता है तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है और लोगों के लिए यहाँ आइसक्रीम का आनंद लेने का समय है इसके लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके दरवाजे पर ही आइसक्रीम डिलीवर की जा सकती है भारत की पहली आइसक्रीम बक्की दुबई बेस्ट आंट्रप्र रोहित राव ने शुरू की है इसकी शुरुआत भारत के करीब 20 शहरों में की गई है स्ट्रेट ट्रेड कॉन्सेप्ट कंपनी के संस्थापक रोहित काकड़े राव के होम पेज आरोप लिखा है मैं आइसक्रीम स्टोर और कियोस्क फॉर्मेट में बहुत बुरी तरह से फेल हुआ इसने मुझे दुखी कर दिया मैंने पाया कि महीने के किराए और अन्य खर्चे मेरे बिजनेस को मार रहे थे तब कुछ अलग करने का विचार शुरू किया और पहला आइसक्रीम फूड ट्रक आइसक्रीम बग्गी शुरू किया पहले ही साल 20 शहरों में सफलतापूर्वक शुरुआत करने के बाद मैंने एक नए स्ट्रेट ट्रेड प्लान पर काम करने का, का फैसला किया और इस तरह, तरह टोस्टी का जन्म हुआ मैं आइसक्रीम बग्घी और टोस्टी भारत, भारत और यूएई दोनों जगह विस्तार देना चाहूँगा मुझे, मुझे खुशी है कि मेरे साथ अच्छे, अच्छे फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं एक तरफ कंपनी अपनी इस तरह की सुविधाएं फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से अन्य शहरों में भी शुरू करने की कोशिश कर रही है दूसरी तरफ टोस्टी वर्तमान स्ट्रेट ट्रेट कॉन्सेप्ट का तर्कसंगत विस्तार है स्ट्रेट ट्रेट में केवल आइसक्रीम आउटलेट है जबकि जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है आइसक्रीम की बिक्री में गिरावट आने लगती है ऐसे में वैन का टी सेक्शन काम करना शुरू कर देगा मसाला चाय के साथ कंपनी कई तरह के सैंडविच भी इसमें शामिल करने जा रही है इसमें महंगे और सामान्य आदमी के लिए सैंडविच की लंबी रेंज मौजूद रहेगी इसके पीछे विचार यह है कि वाजिब दाम में साफ स्वच्छ तरीके से चीजें उपलब्ध कराई जा सके सैंडविच सेक्शन में स्टफ्ड से लेकर रोल अप सैंडविच उपलब्ध रहेंगे यहाँ उन लोगों के लिए सुविधाजनक होंगे जिनके पास खड़े रहकर खाने तक का समय नहीं है फंडा यह है कि हमारे वर्षों पुराने कुल्फी वाले और चूरण वाले की मांग अभी भी है लेकिन आधुनिक स्वरूप में इसके लिए चाहिए आधुनिक गैजेट्स, वाहन स्वच्छता और सेवाओं का अच्छा स्तर ताकि बिजनेस को एक नए स्तर तक ले जाया जा सके अभी आप सुन रहे थे एंड रघु रामन की जीने की कला वाचक स्वर भारती परिमल।